रावण के द्वारा हरिजती हुई विदेह नंदिनी श्री सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर पांच श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी देवी सीता ने यह सोचकर कि शायद वे भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह दें अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया रावड़ बड़ी घबराहट में था इसीलिए श्री सीता के इस कार्य को वह जान न सका वे भूरी-भूरी आंखें वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करते हुए विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे राक्षसराज रावण पम्पा सरोवर को लांघकर रोती हुई मैथिली श्री सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर देवी सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर कर लिए जा रहा था उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशालिन नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेक अनेक वनों नदियों पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया उसने तीमी नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय ग्रह समुद्र को ही जो समस्त नदियों का आश्रय है पार कर लिया विदेह नंदिनी जगनमाता जानकी का प्राण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गई उसके भीतर रहने वाली मछलियों और बड़े-बड़े सर्पों की गति रुक गई उस समय आकाश में विचरण करने वाले चारणियों बोले और दशग्रीव रावण का यह अंत काल निकट आ पहुंचा है तथा सिद्धों ने भी यह बात दोहराई देवी सीता झटपटा रही थी रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया वहां अलग-अलग विशाल राजमार्ग बने हुए थे पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर-उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था उसमें जाकर रावण ने अपने अंतापुर में प्रवेश किया कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी रावण ने उन्हें अंतापुर में रख दिया मानो मायासुर ने मूर्तिमती आश्री माया को वहां स्थापित कर दिया हो इसके बाद दशकगिरिव ने भयंकर आकार वाली प्रशासनियों को बुलाकर कहा तुम सब सावधानी के साथ देवी सीता की रक्षा करो कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना देवी सीता को देखने या उनसे मिलने ना पाए उन्हें मोती मणि स्वर्ण वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है तुम लोगों में से जो कोई भी जान कर या बिना जाने विदेह कुमारी देवी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षसराज अब आगे क्या करना चाहिए यह सोचता हुआ अंतापुरुषे बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले आठ महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उसके बल और वीर की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा वीरो तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ला साथ लाकर शीघ्र ही जनस्थान को जहां पहले खर रहता था जाओ वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है वहां के सभी राक्षस मार डाले गए हैं उस सूने जनस्थान में तुम लोग अपने ही बल पर उसका भरोसा करके भाई को दूर हटाकर रहो मैंने बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए इसमें मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है इसीलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर बैर ठन गया है मैं अपने महान शत्रु से उस बैर का बदला लेना चाहता हूं उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूंगा श्री राम ने खर और दूषण का वध किया है अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूंगा जन स्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक-ठीक पता लगाते रहो और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो तुम सभी निसाचर सावधानी के साथ वहां जाना और श्री राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना मुझे अनेक बार यद के मोहने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है इसीलिए इस जनस्थान में मैंने तुम ही लोगों को रखने का निश्चय किया है रावण की यह महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे आठों राक्षसुसी प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए तदनंतर मिथलेश कुमारी श्री सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों को देखरेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ श्री राम के साथ भारी बैर ठानकर वह राक्षस मोहवश आनंद मनाने लगा इस प्रकार आठ महावली भयंकर राक्षसों को जन स्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना वह विदेह कुमारी श्री सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि देवी सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वे शोक के दुस्साह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती हैं मृगों के युद्ध से बिछड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हिरणी के समान दिखाई देती हैं शोकवश दीन और विवश हो नीच मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया वह ऊंचे-ऊंचे महलों और सात मंजिलों मकानों से भरा हुआ था उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थीं झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलरव करते थे नाना प्रकार के रत्न उस अंतापुर की शोभा बढ़ाते थे उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे जो हाथी दांत पक्के सोने स्फटिक मणि चांदी हीरा बेदूर मणि नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे उस महल में दिव्य धुंधवियों का मधुर घोष होता रहता था उस अंतापुर को तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से सजाया गया था रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा वहां हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थीं सोने की जालियों से ढकी हुई परम प्रसाद मालाएं बड़ी दृष्टिगोचर होती थी उस महल में जो भूभाग फर्श थे वे सुखी चूना के पक्के बनाए गए थे और उनमें मड़ियां जड़ी गई थी जिनसे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे दशग्रीव ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई रावण ने बहुत सी बावड़ियां और भात भात के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाई सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई वहां पापतमानि साचर विदेह नंदनी श्री सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला सीते मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं यह संख्या बूढ़े और बालक निसास्त्रों को छोड़कर बताई गई है भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं स्वामी हूं अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं विशाल लोचने मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो सीते मेरा अंतापुर मेरी बहुत सी सुंदरी भाय्र्याओं में से भरा हुआ है तुम उन सब की स्वामिनी बनो प्रिय मेरी भाय्र्या बन जाओ मेरे इस हितकर वचन को मान लो इसे पसंद करो इससे विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा मुझे अंगीकार करो मैं पीड़ित हूं मुझ पर कृपा करो समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का में विस्तार 100 योजन है इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते देवताओं यक्षों गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में, में मेरी समानता कर सके श्री राम तो राज्य से भ्रष्ट दीन तपस्वी पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं उन्हें लेकर क्या करोगे